इंद्र ने आक्रमण किया रास्ते में एक वन पड़ा उस वन में बहुत सी स्त्रियां दीख पड़ी वहां कुछ कन्याएं जल क्रीडा कर रही थी इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्र को आपस में मिला दिया कन्याए जब बाहर निकली तब असुराज वृष्ठ प्रभा की पुत्री सन्मिष्टा ने बोल से अपनी गुरु पुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिये उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं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 देव यानी क्रुद्ध हो गई वह शर्मिष्टा के वस्त्र खींचने लगी इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में धकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट गए इसी समय राजा यात्री शिखार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे कुए में जल नहीं था उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है राजा ने पूछा सुंदरी तुम कौन हो तुम कुएं में कैसे गिरी हो तो देव जानी ने कहा मैं महिर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं जब देवता सुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर देते हैं मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूं यह बात उन्हें मालूम नहीं है तुम तो मेरा तहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो मैं समझती हूं कि तुम कुलीन शांत बलशाली और यशस्वी हो मुझे कुएं से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है याति ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कुएं से बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति लेकर अपने राजधानी को लौट गई इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली अरे दासी मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दें कि मैं अब वृष्ठ नगर में नहीं रह सकती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 नी ने कहा पिताजी यह प्राश्चित हो या ना हो मुझे एक बात बतलाइए की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रुखे सर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं वे हमारी स्तुति करते हैं हमसे भीख मांगने और प्रतिक्रह लेते हैं क्या उनका कहना ठीक है यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्टा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा बेटी तो भाग भिखम या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है तो उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं इस बात को वृष्ठ परमा इंद्र और राजा यात्री जानते हैं अचिंत्य ब्राह्मणत्व और ही मेरा बल है ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है भूलो को स्वर्ग में भी जो कुछ भी है मैं उस सब का स्वामी हूं मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूं और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूं यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा जो मनुष्य अपनी निंदा से लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली ऐसा समझो जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है बाघ डर पकड़ने वाला नहीं जो क्रोध को क्षमा से दबा देता है वही श्रेष्ठ पुरुष है जो क्रोध को रोक लेता है निंदा सह लेता है और दूसरों के स्थानी पर भी दुखी नहीं होता सब पुरुषार्थों का भाजन होता है एक मनुष्य सो वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध नहीं करे तो उससे क्रोध ना करने वाले ही श्रेष्ठ हैं मूरख बच्चे तो आसपास में वैर विरोध करते ही हैं समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए देवयानी ने कहा पिताजी मैं अभी बालका हूं फिर भी मैं धर्म धर्म का अंतर समझती हूं क्षमा निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की दृष्टा शमा नहीं करनी चाहिए इसलिए इन शूद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करता है उनके बीच में नहीं रहना चाहिए रहना चाहिए वहां जहां सदाचार कुलीनता की प्रशंसा हो देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य विश्व की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले राजन जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उनका फल नहीं मिले लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है एक दो तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र काच की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री के भी वाद की चेष्टा की मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूं मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ पकवाद करने वाला समझते हो इसी से अपने अपराध को ना रोक कर उसकी अपेक्षा कर रही हो वरिष्ठ परमा ने कहा भगवान मैंने तो कभी आपको झूठा या धार्मिक नहीं माना आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे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 देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा एक हजार दासियों के साथ मेरी सेवा करे जहां मैं जाऊं वह मेरा अनुगमन करे विष्परमा ने धात्री के द्वारा शर्मिष्टा के पास संदेश भेज दिया उसने शर्मिष्ठा से कहलवाया कल्याणी उठ अपनी जाति का हित कर शुक्राचार्य अपने शिष्य को छोड़कर जाना चाहते हैं तो चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर शर्मिष्टा ने कहा मुझे स्वीकार है आचार्य और देवयानी यहां से ना जाएं मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूंगी शर्मिष्टा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहां और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी देवयानी ने कहा क्यों जी मैं तो तुम्हारे पिता के भिकमंगे भात और दान लेने वाले की लड़की हूं और तुम बड़े बाप की बेटी हो अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी तो शर्मिश्ता ने कहा जैसे बने वैसे विपद जाति की रक्षा करनी चाहिए यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी होगी हूं मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूंगी तब देवयानी प्रसन्न होगी और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई महाभारत के आदि पर में याति का देवयानी के साथ विवाह शुक्राचार्य का श्याप और पुरु का यमंतन। दान वे जी कहते हैं जिनमे जी एक दिन की बात है देवयानी अपनी दासी और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीडा करने के लिए गई अभी विहार कर ही रही थी कि नहुषनंदन राजा याति भी उधर ही आ निकली वे खूब थके हुए थे जल पीना चाहते थे देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुई, और उन्होंने पूछा इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया मैं दत्य गुरु महिषी शुक्राचार्य की पुत्री हूं और ये मेरी सखी दासी है ये दैत्य राज विश्व की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए श्रद्धा मेरे साथ रहती है इसका नाम शर्मिष्ठा है मैं अपनी सब दासियों और श्रमिष्ठा के साथ आपके अधीन हूं आपको मैं अपना सखार स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूं, आप भी मुझे स्वीकार कीजिए आपका कल्याण हो याति ने कहा शुक्र नंदिनी तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते तो देवयानी ने कहा राजन आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था कुए से निकालते समय आपने मेरे हाथ पकड़ लिया इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वरण करती हूं आप भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है याथी ने कहा कल्याणी जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं तब देवयानी ने अपनी था से पिता के पास संदेश भेजा उसके मुंह से सब बातें ज्योकी त्योशुक्राचार्य राजा यात्री के पास आई याति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई देव ने कहा पिताजी ये नहुष नंदन राजा याति है जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था मैं आपके चरणों में पढ़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूं कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वरण नहीं करूंगी यानी कि बात सुनकर शुक्राचार्य ने यात्री से कहा राजन मेरी लाडवी लड़की ने तुम्हें पति रूप से वरण किया है मैं कन्यादान करता हूं तुम इसे पटराणी के रूप में स्वीकार करो यात्री ने कहा ब्राह्मण मैं क्षत्रिय हूं ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वरण संकर्ता का दोष लगेगा आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह महान दोष मेरा स्पर्श नहीं करे तो शुक्राचार्य ने कहा तुम यह संबंध स्वीकार कर लो किसी प्रकार की चिंता मत करो मैं तुम्हारा पाप नष्ट तुम मेरी नष्टी को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुखी हो और सुख को भोगो बेटा वृष्ठ परमा की पुत्री शर्मिष्टा का भी तुम उचित सत्कार करना परंतु उसे कभी अपने सेज पर मत बुलाना तंत्र शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्टा और देवयानी को लेकर याति ने अपनी राजधानी की यात्रा की याति की राजधानी अमरावती के समान थी वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को तो एक एकतापुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से भोग, भोग गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ एक वर्षोगा यातिशोक वाटका के पास जा निकले और वही शर्मिष्टा को देखकर कुछ रुक गए राजा को एक कांत में पाकर शर्मिष्टा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली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 उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की राजा यात्री के देवयानी से दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु शर्मिष्टा के तीन पुत्र हुए द्रोह अनु और पुरु इस प्रकार समय बीत गया एक दिन देवयानी राजा यात्री के साथ अशोक वाटका में गई वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर तीन सुकुमार कुमार खेल रहे हैं उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही उसने पूछा अरे पुत्र ये सुंदर कुमार किसके हैं इनका सुंदरय तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा तुम लोगों के नाम क्या है किस वंश के हो तुम्हारे मां बाप कौन हैं ठीक ठीक बताओ तो बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा हमारी माँ है शर्मिश्ता बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास तोड़ गए उस समय देवयानी साथ थी इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए राजा कुछ लज्जित से हो गए सारा रहस्य समझ गए। उसने शर्मिष्टा के पास जाकर कहा शर्मिष्टे तू मेरी दासी है तूने मेरा प्रिय क्यों किया तेरा आस और स्वभाव मिटा नहीं तुम मुझसे डरती नहीं शर्मिष्ठा ने कहा मधुर हासिनी मैंने राजऋषि के साथ जो समागम किया है मैं धर्म और न्याय के अनुसार है फिर मैं डरू क्यों मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो परंतु ये राजऋषि तो तुम्हारी उपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं देव यानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी आपने मेरा प्रिय किया अब मैं यहां नहीं रहूंगी वे आंखों से आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी याती दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे परंतु उसने एक नहीं सुनी दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे पर नाम के पश्चात देवयानी ने कहा पिताजी धर्म को अधर्म ने जीत लिया नीचा ऊंचा हो गया श्रमिष्टा मुझसे आगे बढ़ गई उसके तीन पुत्र हुए हैं मैंने इन महाराज से ही इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर आप इस पर विचार कीजिए तो शुक्राचार्य ने कहा राजन तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम बूढ़े हो जाओ शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा याति बूढ़े हो गए अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संघ से तृप्त नहीं हुआ हूं आप हम दोनों पर कृपा कीजिए मैं बूढ़ा ना हूं आचार्य ने कहा मेरी बात झूठी नहीं हो सकती हां तो मैं इतनी छूट देता हूं कि तुम अपना ये बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो याति ने कहा भ्रमन आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले वही राज्य पुण्य और यश का भागी हो आचार्य ने कहा ठीक है श्रद्धा पूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा और जब पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा आयुष्मान यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा राजा याति अपनी राजधानी में आए पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा मैं बूढ़ा हो गया मेरे शेर में झुरियां पड़ गई पाल सफेद हो गई परंतु मैं अभी ज्वानी के भोगों से तृप्त नहीं तो मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे तू। एक हजार वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा यदो ने कहा बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं इस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता शीर ढीला बाल सफेद और सारे शीर पर झुर्रिया शक्ति नहीं आनंद नहीं युवतियां तिरस्कार करती हैं मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता याथी ने कहा हाँ जी तुम मेरे हृदय में उत्पन्न हुई हो फिर भी मुझे अपनी जीवानी नहीं देती जाओ तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इंकार कर दिया याति ने उसे भी शाप देते हुए कहा तेरा वंश नहीं चलेगा तो मास भोजी दुराचारी और वरण शंकर मृ का राजा होगा इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर यात्री ने शर्मिष्टा के पुत्र द्रोह को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही द्रोह ने कहा भूडे को हाथी घोड़े रथ युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता जवान लगने लगती है मैं बुढ़ापा नहीं चाहता यात्री ने कहा अरे तुम अपने बाप से ऐसा कह रहा है तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहां रथ हाथी घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या बैल बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे केवल नाव से जाना पड़ेगा राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा लोग तुझे भोज कहेंगे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 अजवानी से तृप्त नहीं हूं तुम तो मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो विषय भोग करने के बाद एक हजार वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ ले लूंगा। ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली या ने आशीर्वाद दिया मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं तुम्हारी प्रजा सदा सुखी रहेगी ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उनकी च्वानी ले ली महाभारत के आदि पर्व में याति का भोग और वैराग्य पुरु का राज्य अभिषेक वैश्यंपायन जी कहते हैं जन्मे जी नहुष नंदन राधा याति पुरु का यवन लेकर प्रेम उत्साह मोत से इच्छा अनुसार समय अनुकूल भोग भोगने लगे वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे उन्होंने यज्ञों से देवताओं को श्राद्धों से पितरों को दान मान और वात्सल्य से दीन जनों को मुंह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को खान पान से अतिथियों को संरक्षण में वैश्यों को और सदविवार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया डाकू और लटेरों को यथेष दंड दिया सारी प्रजा प्रसन्न होगी वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगी उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही नंदनमन अलकापुरी और पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहां के भी भोग भोगे धर्मात्मा याती ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा बेटा मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छा अनुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विश्व का भोग किया है परंतु अब मुझे निश्चय हो गया कि विश्व के भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती आग में जितना घी डालते जाओ वे बढ़ती ही जाती पृथ्वी में जितना भी अन्य सोना पशु और स्त्रियां हैं वे एक कामों की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ हैं। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं उनके त्याग से ही होता है दर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती वह एक प्राणांतक रोग है उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है देखो विषयों का सेवन करते करते एक हजार वर्ष पूरा हो गया फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हम इसे छोड़कर अपने मन को भ्रम में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्व से निश्चिंत तथा शीर आदि से निर्भय होकर हर के साथ वन में विचरूंगा मैं तुमसे प्रसन्न हूं तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो तुम मेरे प्यारे पुत्र हो बस पुरु ने अपना यमन ले लिया और याति ने अपना बुढ़ापा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 एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वह सब पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है जो मां बाप की आज्ञा माने उनका हित करे उन्हें सुख पहुंचावे वही पुत्र है पुर के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की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 वान आश्रम की दीक्षा देकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले यदु से राज्य अधिकार हीन यदुवंशियों की त्रवसु से यमनों की द्रोह से भोजों की और अनु से मिल्चो की उत्पत्ति हुई चन्मेज पुरु से ही प्रसिद्ध पौर वंश चला जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ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 वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया एक वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे इसके बाद एक वर्ष और पंचागरियों के बीच में बैठकर बिताया छह महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायु पान ही किया उनकी पवित्र केती त्रिलोकी में फैल गई शीर छूटने पर उन्हें सर्क की प्राप्ति हुई जन्मे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 राजा याति ने कहा देवराज मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरो मैं तुम्हें गंगा और जमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूं सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे देखो भाई क्रोधियों से समाशील श्रेष्ठ हैं और असहिष्णु से सहिष्णु मनुष्यतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सत्ता श्रेष्ठ हैं किसी के बहुत स्थान पर भी उसको स्थानी का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि दुखी प्राणी का शोक स्तारने वाले का नाश कर देता है मर्मभेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए अनचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं जो अपने कड़वी तीखी और मर्म बातों के काटे से लोगों को सताता है उसको देखना भी बुरा है क्योंकि वे अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचनी को ढो रहा है ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करे ही पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करे दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहें तो श्रद्धा उसे सहनी करना चाहिए तथा तो सदाचार का आश्रय लेकर श्रद्धा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए वाणी से भी बाण वृष्टि होती है जिस पर इसकी बुच्छारे बढ़ती है वह रात दिन सोच में बड़ा रहता है इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए तिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का वर्ताप हो यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो सारांश ये कि कठोर वाणी ना बोले मीठी वाणी बोले सम्मान करें दान दें और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है यात्री की बात सुनकर इंद्र ने पूछा नहुष आपने ग्रस्त आश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वान आश्रम स्वीकार किया था मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं तो यात्री ने कहा हाँ, देवता मनुष्य गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्या मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता इंद्र ने कहा राम राम तुमने तो अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव ना जानकर सबका तिरस्कार किया है अपनी का बखान करने से, है। करने से मेरा पुण्य क्षीन हो गया तो मैं यहां से संतों के बीच में गिरू इंद्र ने कहा अच्छी बात इसके पश्चात राजा यात्री पवित्र लोगों से चित होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहा अस्तक प्रतर्दन, वसुमान और शिवी नाम के तपस्या तबस्य, तपस्या करते थे उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा युवक तुम्हारा रूप इंद्र हम चकित हो रहे हैं तुम जहां तक आगे हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ इन सब पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत परम आश्रय है सौभाग्यवाश तुम उन्हीं के बीच में आगे हो तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। याति ने कहा मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण सरक से च्युत हो रहा हूं मुझ में अभिमान था अभिमान नरक का मूल कारण है सत्पुरुष को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है धन पाकर फूलना नहीं चाहिए विद्वान होकर अहकार नहीं करना चाहिए अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा देव की गति बलवान है ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए दुख से जले नहीं सुख से फूले नहीं दोनों में समान रहे अजतक मैं इस समय मोहित नहीं हूं मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा नहीं सकता ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूं अस्तक मैं सुख दुख दोनों की अनित्यता जानता हूं फिर मुझे दुख हो तो कैसे क्या करूं क्या करके सुखी रहूं झंझटों से मैं रहता उन्त इसलिए दुख मेरे पास भटकते नहीं अस्टक ने पूछा आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी ज्ञानी नारद आदि के समान भर्षण कर रहे हैं सो बताइए आप प्रधानता किन किन लोगों में रहे तो या ने उत्तर दिया मैं पहले पृथ्वी में सार राजा था। मैं एक राज वर्ष तक महत लोकों में रहा और फिर सौ योजन लंबी द्वार युक्त इंद्रपुरी में एक सहस्त्र वर्ष तक रहा नंत्र प्रजापति के लोक में जाकर वहां भी एक सहस्त्र वर्ष रहा मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्षों तक निवास किया वहां मैं सुखों में आसक्त हो गया और पुण्यशीन होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूँ जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं वैसे ही पुण्यशीन हो जाने पर इंद्र आदि पर त्याग कर देते हैं अष्टक ने पूछा राजन किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है वे तप से प्राप्त होते हैं या ज्ञान से तो याति ने उत्तर दिया सर के साथ द्वार है दान तप शम दम लज्जा सरलता और सब पर दया अभिमान से तपस्यासीन हो जाती है जो अपनी के अभिमान में फूले फूले फिरते और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती उनकी विद्या भी मोक्ष विद्याल में असमर्थ रहती है अभय के चार साधन हैं: अग्निहोत्र मौन वेद अध्ययन और यज्ञ यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ इसका अनुष्ठान होता है तो यह भय के कारण बन जाते हैं सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख जगत में सदपुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की इच्छा चार निरत मैं दूंगा मैं यज्ञ करूंगा मैं जान लूंगा मेरी ये प्रतिज्ञा है इस तरह की बातें बड़ी भयंकर हैं इनका त्यागी श्रेष्ठकर है अष्टक ने पूछा ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्त और संयासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं तो याति ने कहा जो ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा के अनुसार अध्ययन करता है जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है जिसका स्वभाव मदर होता है जो इंद्रिय जयी धैर्यशाली सावधान तथा प्रमाद रहित होता है उसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है जो पुरुष धर्म के अनुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है अतिथियों को खिलाता है किसी की वस्तु उसके बिना दिए नहीं लेता वही सच्चा ग्रस्त है जो स्वयं उद्योग करके फल फूल फल मूल से अपने जीव का चलाता है पाप नहीं करता दूसरों को कुछ ना कुछ देता रहता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता थोड़ा खाता और निमित चेष्टा करता है मैं वाल प्रस्ताश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है जो किसी कला कौशन भाषण चिकित्सा कारीगरी आदि से जीव का नहीं चलाता समस्त सदगुणों से और और असंग है, है, किसी के के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, देशों में अकेले और के साथ विचरण करता है वही सच्चा संयासी है इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद याति ने कहा तेरता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं मैं अब गिरूंगा इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है तो अष्टक ने कहा स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं अंतरिक्ष में तथा तो सुमेर पर्वत के शिखरों पर जहां भी मुझे पुण्य कर्मों के फल फलस्वरूप जाना है उन्हें मैं आपको देता हूं आप गिरे नहीं याति ने कहा मैं तो मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं मैं दान कैसे लू इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं तो ने कहा मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोक में जिन जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली हैं मैं आपको देता आप है अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्री ने ऐसा काम नहीं किया है फिर मैं ही कैसे करूं तो वसुमान ने कहा राजन मैं अपने सभी लोक आपको देता हूं आप यदि इसे दान समझकर लेने में हिचकते हैं तो एक तिनके एक तिनके तिनके बदले बदले के सब खरीद लीजिए तो याति ने कहा ये तो सर्था मिथ्या है मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है कोई भी पुरुष ऐसा नहीं करते मैं ऐसा कैसे करूं शिबी ने कहा महाराज मैं ओशीनर शिबी हूं आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए मैंने आपको भेंट करता हूं आप ना भी लें तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता तो याति ने कहा तुम बड़े प्रभावशाली हो परंतु मैं दूसरों के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता अष्टक ने कहा अच्छा महाराज आप एक एक करके पुण्य लोग नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं तो ने या भाई तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप करो सतुष तो सत्य के लिए ही पक्षपाती होते हैं मैंने जो कभी नहीं किया वे अब कैसे करूं तो अष्टक ने कहा महाराज ये आकाश में सोने की पांच रथ किसके दिख रहे हैं क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोगों की यात्रा होती है तो यात्री ने कहा हाँ ये सुनेले रथ तुम लोगों को पुण्य लोक में ले जाएंगे तो अष्टक ने कहा आप इन रथों के द्वारा सर की यात्रा कीजिए हम लोग भी समय पर आ जाएंगे तो याती बोले हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली इसलिए चलो हम सब साथ ही चलें देखते नहीं वह सर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है अष्टक प्रतरदन वसुमान और शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण याती भी सर के अधिकारी हो गए थे वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था और शीनर का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने से पूछा राजन इंद्र मेरा प्रिय मित्र है मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा ये शिवि का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है याति ने कहा शिबी ने अपना सर्वस्व सत्पात्र को दिया था दान तपस्या सत्य धर्म ह्रीम श्रीम क्षमा सौम्यता सेवा की अभिलाषा ये सभी गुण शिवी में विद्यमान हैं इतने बार भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है इसी सब के आगे बढ़ गया है अब अस्तक ने पूछा राजन सच सच बताइए आप कौन और किसके पुत्र हैं आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रि में अब तक नहीं सुना गया तो यात्री ने उत्तर दिया मैं सम्राट नहुष का पुत्र याति हूं मेरा पुत्र पुरु है मैं सार्वभम चक्रवर्ती था देखो तुमसे गुप्त बात भी बतराई देता हूँ क्योंकि तुम अपने हो मैं तुम लोगों का नाना हूं इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चलेगी महाभारत के आदि पर्व में पूर्व का वर्णन जन्मे जी ने कहा भगवान मैं अब पूर्व के ससी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूं मैं जानता हूं किस वंश में शील शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है वैश्वपायन जी ने कहा ठीक है महिर्षि डायन ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है मैं उसे सुनाता हूं दक्ष से अदिति द्वितीय से वान स्वान से मनु मनु से इला इला से पुरोवा पुरोवा से आयु आयु से नहुस और नहुस से याति का जन्म हुआ था यादि की दो पत्नियां थी देवयानी और शर्मिष्टा देवयानी के दो पुत्र थे यदु और तुर्वसु शर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए द्रुह अनु और पुरु यदु से यादव हुए पुरु से पौरव हुए पुरु की पत्नी नाम कौशल्या था उससे जनमेजी का जन्म हुआ उसने तीन अश्वमिक और एक विश्वजीत यज्ञ किया था जनमेजी की पत्नी थी अनंता उससे प्रचिनवान हुआ परचिनवान की पत्नी थी अश्म उससे उससे हुआ सियाति की वारंगी नामक पत्नी से का जन्म हुआ अहिंजाती की पत्नी भानुमति के गर्भ से नामक पुत्र का जन्म हुआ नार्वभम की पत्नी सुनंदा से जेत की पत्नी हुई जयत का विवाह हुआ श्रवासी उसके गर्भ से आवाचिन का जन्म हुआ आवाचिन की पत्नी मर्यादा से अधि हुआ और की खलवांगी पत्नी से महाभोम महाभोम की से से की की की कामा से अक्रोधन अक्रोधन की देवादे थी, देवादे थी मर्यादा से अरी और अरी की सुदेव पत्नी से रिक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ रिक्श की ज्वाला नामक पत्नी से मतिसार का जन्म हुआ उसने सरस्ती के तट पर बारह वर्ष तक सरगुण संपन्न यज्ञ किया यज्ञ समाप्त तो होने पर सरस्ती ने उससे विवाह कर लिया उसके गर्भ से तंसु हुआ तंसु की पत्नी कलिंगी से इलिन हुआ इलिन की स्त्री रथंत्री से दुष्यंत आदि पांच पुत्र हुए दुष्यंत की भारी अशकुंतला से भरत हुआ भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्नियो भूमियो की पत्नी विद्या से सहोत्र और सहोत्र की सुपवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया हस्ति की पत्नी यशोद्रा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमेर अजमेर के विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण संवरण की पत्नी तप्ति के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ कुरु की पत्नी शुभांगी से विदूरथ विदूरथ की संप्रिया से अनश्चा अनश्वा से अमृता से प्रेक्षित प्रेक्षित की सुयशा से भीमसेन भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से तीन पुत्र हुए दिवापी शांतनु और वाहनी दिवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए शांतनु राजा हुए वे जिस भूढ़े को अपने हाथों को छू देते थे वे फिर जवान और सुखी हो जाता था इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा था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 मैं संतान होने के पहले ही मर गया उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का, का केंश के तो रक्षा करो व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र अम्बालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के सौ पुत्र हुए उनके चार प्रधान थे दुर्योधन दुशासन विकर्ण और चित्रसेन पांडु की पत्नी कुंती से तीन पुत्र हुए युद्धिष्टर भीमसेन और अर्जुन उनकी दूसरी पत्नी मादरी से दो पुत्र हुए नकुल और सदेव द्रौपदराज की पत्नी द्रौपदी से पांचों का विवाह हुआ द्रौपदी के गर्भ से पांचों पांडवों के क्रमश प्रतिविंध्य शुत सोम श्रुतकीर्ति शतानिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ की एक और पत्नी थी उसका नाम था देव का उसके गर्भ से योद्धेय हुआ ने की कन्या से नाम का पुत्र उत्पन्न किया अर्जुन ने भगवान श्रीकिश की बहन सुभद्रा से युवा करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया वह बड़ा गुणवान और भगवान श्रीकिश का प्रतिपात्र था नकुल की पत्नी करेणुमती से निर्मित्र और सदेव की पत्नी विद्या के गर्भ से सहोत्र का जन्म हुआ भीमसेन के इनसे पहले हिडम्बा के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हो चुका था इस प्रकार पांडवों के ग्यारह पुत्र हुए परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ इनके अतिरिक्त अर्जुन के दो पुत्र और थे उलूपी से इडावान और चित्रांगदा से वभ्रुवाहन वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्ही के उत्तराधिकारी हुए अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था उसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया उसकी मृत्यु अशामा के अस्त्र से हुई थी क्रुवंश के होने पर उसका जन्म हुआ था। इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप है आपकी बहुष्टमान नाम की पत्नी से दो पुत्र हुए शतानिक और शंकुकर्ण शतानिक के भी एक पुत्र हो चुका है अश इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार का वर्णन किया महाभारत के आदि पर्व में राजऋषि शांतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना वैश्वन जी कहते हैं जन्मे जी एक शवाकुवंश में महावीश नाम के एक राजा थे वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता अशमय राज जिनसे राजऋषिश भी थे जी की सेवा में थे, उसी समय श्री गंगा जी भी आई वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शीर पर से कुछ खिसका दिया तब वहा उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीचे कर ली परंतु राजऋषि महाविश उन्हें निशंक देखते रहे ब्रह्मा जी ने कहा महाभीष आप तुम तो मृत्यु लोक में जाओ जिस गंगा को तुम देखते रहे हो तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस से मुक्त हो जाओगे महावीष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पूर्व वंशी राजा प्रतीक का पुत्र बनूं गंगा जी जब वहां से लोटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई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 कि वह अपुत्र रहेगा इधर पूर्व के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे एक दिन भक्ति गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने गंगा जी ने प्रदीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रदीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की वृद्धावस्था में उनके यहाँ महावेश ने पुत्र रूप में जन्म लिया उसमें राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका मन शांत हो रहा था ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु बढ़ा जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी तुम तो उसकी कोई जान पड़ताल मत करना वे जो कुछ करे उससे कुछ मत कहना ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए एक बार राजऋषि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंची उन्हें वहां एक परम सुंदरी स्त्री देखी वे दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी उनकी रूप सम्पत्ति देखकर शांतनु विस्मित होगी सारे शरीर में रोमांच हो आया इस प्रकार देखने लगे मानव नेत्रों से पी जाएंगी उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ाया। उनका पूछते हुए याचना की पति रूप में स्वीकार स्वीकार कर लो। देवी ने कहा राजन मुझे आपकी रानी होना है। शर्त यह कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं आप मुझे रोकिएगा मत कुछ कहिएगा भी मत जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी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 इस प्रकार आसक्त होगे कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता भी नहीं चला अब तक गंगा जी के गर्भ से सात पुत्र हो चुके थे परंतु जो ही पुत्र होता, तो ही गंगा जी मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी राजा शांतनु को यह बात बहुत प्रिय मालूम होती परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं ये मुझे छोड़कर चली ना जाए सात पुत्रों की यही गति हुई आठवां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी राजा शंतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उसके मन में ये इच्छा भी कि वह पुत्र मुझे मिल जाए उन्हें कहा अरे तू कौन किसकी पुत्री है इन बच्चों को क्यों मार डालती है अरे पुत्र घनी ये तो महान पाप है गंगा जी ने कहा और पुत्र के इच्छुक लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता देखो मैं जहनू की कन्या गंगा हूँ बड़े बड़े महर्षि मेरा स्तमन करते हैं देताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही मेरे ये आठों पुत्र अष्टवसु हैं वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था उन्हें मनुष्यलोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरे जैसी माँ नहीं मिल सकती थी वसो के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक में लेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी इसी से ऐसा किया। कियाप से मुक्त होगे। मैं जा रही पत्र गई का अष्टमान शेख इसकी तुम रक्षा करो शांतु ने कहा विशिष्ट ऋषि कौन थे उन्हें वस् को शाप क्यों दिया इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे ये मनुष्य लोक में रहेगा वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया ये सब बातें मुझे बताओ तो गंगा देवी ने कहा विश्वविख्यात शिष्ट मनि वरुण के पुत्र हैं मेरू पर्वत के पास से उनका बड़ा पुत्र सुंदर और सुख का आश्रम है वे वही तपस्या करते हैं कामधेनु की पुत्री नंदिनी उन्हें यज्ञ का हविष्य देने के लिए वही रहती है एक बार पृथु अपनी वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए एक वसुपत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदनी पर पड़ गई उसने उसे अपने पति ध्यो नामक वसु को दिखाया वसु ने कहा प्रिय यह सर्वोत्तम गौ विशिष्ट मुनि की है यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो दस हजार वर्ष तक जीवित और जवान रहे वसुपति ने कहा मैं अपनी सखी के लिए ये गाय चाहती हूँ तुम इसे हार ले चलो अपनी पत्नी की बात मानकर देव ने अपने भाइयों को बुलवाया और वे गऊ हर लेके वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें शाप देकर देव योनी से च्युत कर सकते हैं जब महर्षि विशिष्ट फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी समस्या गौ नंदनी नहीं मिली उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को शाप दिया वसुओं ने मेरी गाय हार ली है इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा जब परम तपस्या और प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि विशिष्ट ने वसुओं को शाप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदिनी सहित उनके आश्रम पर आई विशिष्ट ने कहा और सब तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि में छुटकारा पा जाएंगे परंतु यह ध्यो नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहेगा मेरे मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती ये वसु भी मृत्यु लोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भलाई के लिए स्त्री संघ का भी त्याग कर देगा विशिष्ट जी की बात सुनकर सबके सब मेरे पास आई और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तुम अपने जल में फेंक देना मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया ये अंतिम शिशु वही ध्यो नामक वसु है यह चिरकाल तक मनुष्य लोक में रहेगा ये कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर ध्यान हो गई जन्मेजे राजा शांतनु बड़े में धावी धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे बड़े बड़े देव और राजऋषि उनका सत्कार करते थे इंद्री निग्रह दान क्षमा ज्ञान संकोच धैर्य और तेज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 उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ आदि में तत्पर रहती थी वृद्धि होने लगी क्षत्रि ब्राह्मणों की सेवा करते वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते उनकी राजधानी थी हस्तनापुर वहीं से वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे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 क्यों नहीं रही है आगे बढ़कर उन्होंने खोज की तब पता चला कि एक बड़ा मनसी सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है ये अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था इसलिए पहचान नहीं सके उस कुमार ने राजऋषि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गया अब राजऋषि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई उनका अनुपम सौंदर्य दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजऋषि शांतनु उन्हें पहचान नहीं सके गंगा ने कहा कि महाराज जी आपका आठवां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए इसने विशिष्ट ऋषि से सांगो पांग वेदों का अध्ययन कर लिया है अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है ये श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है देवतार असुर सभी इसका सम्मान करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वे सब इसे मालूम हैं। स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी ये जानता है आप इस धर्मार्थ निपुण धनुधर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए मैं इसे सौंप रही हूं राज शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बड़े बहुत सुखी सुखी हुए और शीघ्री उसे युवराज पद पर अभिषेक कर दिया गंगानंदन देवरथ ने अपने शील और सदाचार से सारे देश को प्रसन्न कर लिया इस प्रकार बड़े आनंद से चार वर्ष और बीत गए।